उधर तो ये लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के आते हैं और इधर ये बानर लोग क्या करते हैं उधर नख पिटायुद्ध धारी धाये कपी बानर कैसे दौड़े युद्ध करने के लिए पर्वत लेकर के उधर पर्वत नख उनके नाखूं बसू अपने युद्ध कराते हैं पिटअप आयु और तेल के आयु वृश है तो पर्वत है दो तो और नाथों दांत है बस यही उनके असर तस्व है यही लेकर के बारह लोग दौड़े उनके निचरों को युद्ध करने के लिए और फिर जय राम कु भगवान श्री राम जी के चिटाकार बोलते हुए ये सब लोगों ने आक्रमण कर दिया उनके आचरण होने लगता है तो मेरे सकल जोरी तन साधे कोई बताते हैं युद्ध की नियम इस प्रकार से के जोड़ी के जो साथ जोड़ी मिलती मान जो है मानी जो साधारण सैनिक है साधारण सैनिकों से मिलते हैं और जो बड़े योद्धा हैं बड़े योद्वाओं से युद्ध करते हैं जो सेनापति हैं सेनापति युद्ध करता है जो राजा है वो दूसरे राजा से युद्ध करता है जिस प्रकार से युद्ध है उसी भी कहते हैं मेरे सकल जोड़ सल जोड़ी सब अपनी अपनी जोड़ी देखें योद्धाओं को अपनी जोड़ी पहचानने में ढेर नहीं रखती इसलिए दोनों तरफ की सेनाओं में है बैठे भी जैसे महाराष्ट्र युद्ध में देखते हैं कि दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी है तो कुछ लोग रसों के ऊपर हुए हैं कुछ घोड़ों पर चढ़े हैं कुछ हाथियों पर चले हुए हैं कुछ पैदल हैं, तो लोगों को ये समझने में देर नहीं लगती कि हमें किससे युद्ध करना हाथी वाला हाथी युद्ध करने लगे घोड़ा वाला घोड़े युद्ध करने लगे गर्भवाला रस युद्ध करने लगे और अट्ठे भी मानो अनेक प्रकार के योद्वा लोग बैठे हैं रथी महारथी वगैरह बैठे हैं तो उनमें उनके सबके झंडे लगे हुए हैं झंडे से वो पहचाने जाते हैं कौन व्यक्ति है यहाँ पर तो जहाँ काल लिया तो देख लिया हमें किससे युद्ध उत्त करना है, उसका झंडा दूर से दिखाई देगा उसी के पास पहुंच रहे और उसे युद्ध करना तो ये नियम था अस्पताल से बराबर बराबर मानो युद्ध करते वही बात यहाँ बता रहे धेरे शकर जोरे नंकर जोड़ी कितु जल छा नहीं छोड़ी और कहते हैं दोनों मैं इच्छा दोनों गए और कम इच्छा नहीं बड़े बड़े उत्साह कर रहे हैं हर दोनों पक्ष के आते हैं हमारी ही वो और हम दूसरे को मार गिरावे ऐसा विचार करके खूब हैं दोनों पक्षियों लातन सातन काटे ये बारह लोग क्या करते हैं उनकी बात करते हैं मुठकन मैंने मारते हैं मारते है उनके और दासन काटे ही काटे काटे नोच लेते कपी जय श्री इस प्रकार से बानर जो है जयशील है मैंने इनका पक्ष प्रबल हो रहा है क्योंकि अभी अभी भगवान ने अपनी कृपा जब सिंह पर डाली और जो इनकी थकान मकान से सब मिटा और महाप्रबल सब सब सब तो को सबको कर दिया इसलिए ये बड़े उत्साह के साथ बानर और खाली लोग कर रहे हैं और जयशील हो रहे हैं मैंने विजय इन्हीं के पक्ष की खूठी दिखाई दे है और मार्कुन गाते ही ये बानर लोग मिसाकर उसको मारते हैं और उसके बाद जांचते हैं हैं आए इस प्रकार ऐसी मारो मारो घर घर घर मारो ये सब लोग पकड़ो पकड़ो मारो मारो एक प्रकार के सबसे ला रहे हैं और ये सोरा शीत तो सोरे गयी पुजार कोई कहता जिसका ते, जरूर खर्द कोई कहता उसके पाव खंड कोई कहता एक प्रकार से बोलते जाते हैं और अपने शक्ति लगाने का एक दूसरे को बड़ा कर ये जो से चल है तो कहते हैं अब अभी पूरे रही नवखंडा ये जो बड़ी उस समय शुल बचा हुआ है हाथ पड़ा हुआ है ये सब बड़ी दूर दूर तक इसकी आवाज है तो दूर दूर से फैलने की आवाज को बराम कर लेकिन कहाँ पे फैल गया नवखंड में फैल ये कहते हैं कि देखो इस ब्रह्मांड में सात और सात द्वीप में शिक्षा जीव वैसे है जिनमें के साथ साथ खंड है और ये एक जम्बू है जिसमें भारतवर्ष आता है इस जम्बू द्वीप में नौ खंड का है ये प्राचीन काल का भूगोल है तो पौराणिक भूगोल उसके हिसाब से आजकल का जो भूगोल तो है करके देखो कहाँ तक ठीक बैठता है कहाँ तक ठीक नहीं बैठता है ऐसे ये कहते हैं कि जम्बू द्वीप के नव खंड जो है वो पंसारे जम्बू द्वीप घर में आकाश पदार्था गया किसी तरह तो अतर पूरे रही नवखंडा और धाव ही चाहता रुंड प्रखंडा और सब जगह ज़े जो रुंद रुंद वो रुंड प्रखंड रुंड जो है वो रहे एक तो शरीर दो भाग हो गए एक मुंड और दूसरा रुंड मुंड के माने सिर जो है ऊपर वाला जो है ऊपर का हिस्सा तो हो गया मुंड युद्ध करते हुए अगर किसी का सिर कट गया तो सिर तो हो गया अब क्या रह गया मुंड मात्र रह गया अब मुंड क्या होते हैं ये भी इस उत्साह में मुंडो में भी है कि हालांकि इनको दिखाई विखाई कुछ नहीं देता कुछ बुद्धि बुद्धि उनके कुछ काम नहीं करती लेकिन रुंड जिस प्रकार से ऐसी मैकेनिकली युद्ध कर रहा था और तलवार चला रहा था धाला चला रहा था वो कुछ देर तक किसी प्रकार से और अपने चलाता रहता है और भागता दौड़ता रहता है मारता रहता है तो कहते हैं कि धाम ही जहां था रुंड प्रचंड प्रचंड तो रुंड के माने है बड़ी शक्तकारी है वो तो उनकी शक्ति थोड़ी देर और कार्य करती है और वो जोड़ते, जोड़ते भी से रुंड से दौड़ते दिखाई देते है देखें कौतुक नव देख कौतु ये सब आकाश में देवता लोग आ गए और देवता लोग आकाश में छाये हुए है वो सब नीचे देख रहे हैं ये दो अब युद्ध जैसे तो आगे बढ़ता जाता है वैसे देवता इंटरेस्टेड होते जाते हैं ज्यादा उसमें रुचि आती जाती है देखें युद्ध में क्या होता है अब देवताओं से ये होता है कि जब बानर भालू जैसी होने लगते हैं तो देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं अब फूल बस लगते हैं और जहाँ ये लोग तो जो, जो है बानर भालू वगैरह जल्दी घायल हो गए और हारने लगे भागने लगे तो देवतालू चल जाते हैं तो मैंने इसका उनका प्रभाव उनके ऊपर दिखने जाता है क्योंकि ये युद्ध देवताओं के रखाग्री हो रहा है और देवता लोग जब देखे की युद्ध में भगवान तो तो राम का पक्ष जीत रहा है तब तो उनको प्रसन्नता होगी जब हारने लगे जब सुख होगा तो देखे कौशु तब सुनता कब अहू समय और कब अहू आनंदा आनंद सब है जबकि मानव सेना जीतने लगती है तब आनंदित हो जाते हैं और जब वो रावण की सेना निशाकर सेना वो जीतने लगती है तब उनको दुख होता और कौतुक लगता है कभी देखो भगवान राम और इन सेना के साथ में भी निशाक्षर लोग इतने सत्यसाधी है ये अभी इतना जो है अपनी बादरी दिखा रहे हैं अभी इनको इस प्रकार से सामने कितना वो काराजित कर देते भगा देते मार देते हैं ऐसे करके आश्चर्यचकित होते हैं निशाक्षर उनकी कोशिश करते हैं अब कहते हैं रुधिर गाड़ हरी भर जमे हो अब देखो और दूसरा दृश्य दिखाते हैं देखो फून पर क्या हो रहा सुनो तो तरफ ये दुर्गा खूब आई खूब खून बहा जब खून बहा तो खून के ऊपर खून जब पड़ा हुआ है तो उसका तो क्या हुआ जहाँ जहां जैसे कट्टे में खून सह करके जमकर के इकट्ठा हो गया ढेरों तो कहते हैं रुधिर गाड़ हरी भर खून इकट्ठा होकर के जम गया जहाँ हवा लगी जमने लगा ऊपर धूल उड़ाए अब ये सब सैनिक लोग तो सर युद्ध कर रहे थे तो, तो बड़ी धूल भी उड़ रही थी तो धूल उड़ करके उसी खून के ऊपर जा करके पड़ गई। तो खून के ऊपर धूल जम गई अब धूल जब कहीं तो खून और धूल जमा हुआ कैसा दिखाई देने लगा जन्म अंगार रात आरोप पृथ्व रहे उठा है अब ऐसे दिखाई देगा जैसे आग के अंगारे हैं और उसके ऊपर तो अंगारों के ऊपर धूल उनकी रात जमी हुई है वैसे अंगारे पहले बिना रात पहले खुद चमक रहे और फिर धीरे धीरे करके वो पूजने लगे तो ऊपर उनकी रात जमा हो गई और रात के भीतर चमकते हुए अंगारे जिसे लाल लाल दिखाई दे और ऊपर रात जमी दिखाई दे ऐसे करके जगह जगह दिख रहा है ये दृश्यूम तो का सत्य जन फैला होगा जन्म अंगार मृतक धूम मृतक जो रात जैसे कहना चाहिए वो जो उसके ऊपर चलते रहे उठाए अब ये तो युद्ध का प्रारंभिक युद्ध था जिसमें कि लक्ष्मण और शेखनाथ का युद्ध हो है और दूसरे युद्ध कालो भी लड़ रहे हैं और मार भी खूब हुई युद्ध चलता रहा और युद्ध का दोपहर तो भी हो गई समझा काल भी आ गई होते तो सुपहर तो के हाथ का युद्ध में क्या हुआ अब घायल वीर फिर आज कैसे मित्र जैसे लक्ष्मण ही परस्पर करोधा एक कहीं नहीं थी निश्चर छलबल बल नीति क्रोधवंत तव भयंता मंजौ्रत सी तुरंता ना विधि प्रहार कर सेता राशस भय प्राणयसेता रावण सुत निज मनयनुमा टभरी मम प्राणीरघाति शाणसी तेजपुण्यलक्षरला शक्ति के लागे चल चल गये निकट भय त्यागे मेघनाथ समकोटि सत जो धारय उठाये जगदाधार से शे उठे चले क्या रामचंद्र की जय पवन सुनुमान की जय सुन की जय घायल वीर बिराज कैसे अब दोनों तरफ के वीर लोग युद्ध तो करते करते घायल भी हो गए तब कैसे दिखाई देते हैं कुछ मित्र की सुध के सर जय थे अभी दूसरा दशांधी होगा अभी ये भाई काव्य है महाकाव्य है तो इसमें अनेक कार्य हो होंगे दुष्पत भी होंगे उषमा भी उसके बिना कैसे कभी तक तो ये बताओ भाई कि जब ये ये लोग लड़ रहे हैं लड़ते लड़ते घायल हो गए तो कैसे दिखाई देते हैं? कैसे दिखाई देते है जैसे किसुख तो में टेसु के पेड़ और फिर उनमे जो वो फूल निकले हुए लाल फूल निकले हुए तो ये सबके सब ये, सब ये जितने की पीर योद्धा जितने है ये ये सब तो क्या के खींच रहे हैं और उसमें लाल लाल फूल लगे वो उनके सबके घाव हो गए और खून बह रहा है तो वो फूल की तरफ लग रहा है, ऐसे सुंदर होता है योद्धा सुंदरता है घायल हो जाए खून निकले अभी योद्धा हो उसके साथ घाव लगे ही नहीं मैदान में जब जाए तो देखा था है लड़ा लड़ा खड़ा हुआ और उसपे घाव भी नहीं लगा तो भाग के गया तो ये कोई चिंता की शुरुआत हो रही दे सौ इनके सबके सुंदर लग रहे ये शोभा का वर्णन कर रहे हैं कहते हैं खायर वीर बिराजय दीर कैसे बिराजय में सुशोभित हो रहे हैं ऐसे सुंदर वीर लग रहे हैं कि सबके सुखाव हो गए हैं और लाल लाल खाव से गैन लक्ष्मण वेघनाथ जो योद्धा और सबसे बड़े योद्धा तो इस क्षेत्र में लक्ष्मण जो सुंदर अभी युद्ध करने के लिए न उधर का रावण आया है न भगवान राम खड़े ये अभी ये दोनों अपने अपने स्थान पर देखते हैं युद्ध तो इधर जब ये मेघनाथ और लक्ष्मण दोनों के दो हो रहे तो फिर ही परस्पर कर ऐसी क्रोध आरोप खूब क्रोध करके एक दूसरे से पढ़ में लक्ष्मण भी अपने बाहर चलाते हैं और मेघनाथ भी अपने बाहर चलाता है और दोनों के बाढ़ आते हैं टकराते हैं टूटते है कटते हैं ये सब बताया जाता है और युद्ध सब कहा दोनों ने और ये कहीं एकता कहीं नहीं की अब न तो लक्ष्मण वेघनाथ को जीते पा रहे हैं और न वेघनाथ लक्ष्मण को जीते पा रहे है दोनों में मुताब नि छल बर कर नीति निश्चर ये जो, जो ये मेघनाथ है उसके लिए करता अब वो क्या करता है छलबल करेगा नीति जब वो नहीं जीते होता है सब वो तो नि वो तो गलत रास्ता ही पकड़ सकता है युद्ध के नियम के विपरीत भी कार्य कर सकता है पर वो छल बल करता है कभी प्रकट हो जाता है कभी दिखाई, दिखाई देता है कभी पीछे ताक्रमण कर देता है कभी कुछ कर देता है ये सब इस प्रकार युद्ध करता है अनंत अब लक्ष्मण को यह आनंद हो कि कृष्णा के उतारेंगे तो लक्ष्मण जी ने जो वो क्रोध किया देखा कि जैसे बढ़ा के लक्षण छलबल कर रहा है इस प्रकार ऐसी रण की नीति आचरण कर रहे थे अनैतिक व्यवहार करके युद्ध कर रहा है, कर कर रहा है। तो आया। तब तो लक्ष्मण जी को खो रहा व्रत सारा के तहत तो लक्ष्मण जी ने ये पहले उसके रथ को तोड़ दिया उसके गुणों को मार दिया उसके साथी को मार दिया जो है वो एक नाथ बिनारस का अभी आगे की बात थी कि काल जो वो हनुमान जी ने माथ पत्थर फेंका उसके ऊपर मेघनाथ के ऊपर तो सर रथ टूट गया सारथी भी मर गया घोड़े भी मर गए और मेघनाथ छोड़कर तिरफ धागा आता। अब लक्ष्मण जी युद्ध करते हुए ये संध्या काल अब युद्ध का निकट आ रहा है उस समय दोनों का युद्ध होते हुए जब स्थित पहुंची तब तो लक्ष्मण जी ने एक बार फिर को तोड़ दिया थोड़े मार दिए उसमें अब बिना रथ का गया <क्ष्ण> और फिर जब इनारत करेगा तो अब उसकी रक्षा और कम हो गई, बचाव में इनारत कम कर पा रहा है अब लक्ष्मण जी ने उसके ऊपर फिर उसके ऊपर आक्रमण किया तो नाना विधि प्रहार कर शेषा अब लक्ष्मण जी को याद दिलाते थे लक्ष्मण को केवल लक्ष्मण मत सम्य ये अनंत है शेषना के अवतार है इसका भी ध्यान रखो तो ऐसे लक्ष्मण जी ने फिर किया नाना विधि प्रहार अनेक प्रकार ऐसी था आक्रमण किया छोड़े तो और राक्षस भयो प्राण अवशेषा कितने बाढ़नाथ वो बहुत घायल हो गया और प्राण अवशेषा के माने केवल प्राण निकलने भर बाकी बच गए और वो शिथिल होने लगा अब उसके हाथ नहीं चलते मन इतना कमजोर हो गया तो उसमें सुठावे लक्ष्मण जी को सहार तो करे ऐसी सामर्थ मेघनाथ ने एक मेघनाथ पराजित होने जब पराजित होने लगा तो उसने क्या किया थे रावण सुन अनुमाना मेघनाथ रावण सुप के लिए बोला इसने अपने मन में यह क्या अनुमान किया कि संकट भयु प्राणा क्या तो ऐसा लगता है की अगर और कुछ हम नहीं करते तब लक्ष्मण और अगर हमारे ऊपर प्रार करेंगे तो हम मारे ही जाने अब हम बच नहीं सकते क्यूँकी हम और चला नहीं सकते शरीर ताकत रह नहीं गई है जिसके बचने वाले नहीं संकट भय अब प्राणों का संकट आ गया ऐसा लगा उसको कि तो मर जाएंगे बचेंगे नहीं तब उसने क्या किया की कि दीर्घातनी छाने से खादी तब मेघनाथातनी छी छोड़ी दीर्घातनी छाने से खाँगी उसने के माने जो शत्रु का संघार करने वाली सांग्र सांग है वो भी जो जो हाथ से फेंक करके मारा जाता है वो फेंक करके मारा तो लक्ष्मण तेज पुंज और लागी वो बड़ी तेज पुंजी वो आई बड़ा करके फेंके मारी नहीं आई और लक्ष्मण जी के झाती अभियान लगी के ये दीर्घात शक्ति के लगने के कई कारण है इसमें एक तो ये अन्य रामायणों में लिखा हुआ है कि यह ब्रह्मा जी की दी हुई थी और ऐसा था कि जिस शत्रु के ऊपर तुम इसको चलाओगे तो वो बचेगा नहीं उसको मार देगी तुम्हारे प्राणों की जब रक्षा करना हो तुम्हें अपने संकट में हो तब इसको तुम चलाना एक बार ये है तुम तुम्हारी रक्षा ये कर देगी बचाव कर देगी कैसे करके वो ब्रह्मा भी हुआ ब्रह्मा का दिया हुआ होने के कारण से लक्ष्मण जी ने उसका निवारण नहीं किया मैंने वो जब पांच चढ़ाते बाड़ मारते और काट देते ऐसा लक्ष्मण नहीं किया तो ये तेज पुंज कहकर ये दिखाया कि ये जो है वो बहुत ब्रह्मा जी की जो शक्ति थी प्रकाशवान तेजोमय थी दिव्य थी इसलिए लक्ष्मण जी ने उसका आदर किया और उसको जब काटा नहीं तो आकर उसकी छाती में लग भी अब ये कुछ अस्त्र इस प्रकार के होते थे कि लक्ष्मण जी चाहे कि एक किनारे हट जाए और वो सांध आकर के तरी जाए जमीन पर गिर जाए कहीं दूसरे के लग जाए ऐसा नहीं करते ये अस्त्र करने वाले ऐसे होते थे जिसके ऊपर चलाए जाते थे उसी के ऊपर जाकर के लगते थे वो कैसे चाहे इतना धागे तो भी वो हट भी जाए दूसर तो वो मुड़ करके जा सके उसी के लगे ये प्रकार का विधान था इसे लक्ष्मण जी के तो सोचने लग नहीं था लक्ष्मण जी हट भी नहीं सकते थे और वो आखिर लक्ष्मण जी के लगे भी और लक्ष्मण जी को इस बात का आदर करना था कि ब्रह्मा जी का दिया हुआ है तो मिथ्या उसे जाना चाहिए नहीं तो उसका दिव्यता उसकी समाप्त हो जाती है स्वप्नि न रह जाता है इसलिए लक्ष्मण जी ने उसका निवारण भी नहीं किया और उनको यही देखते हैं इसी प्रकार की बात वहाँ पर एक बार कह चुके जब हनुमान जी की और इसी के साथ में मेघनाथ युद्ध हुआ है जब गीता खुद करने के लिए लक्ष्मण जी गए वहाँ नक्सा में पहली बार और जब दोनों का युद्ध हुआ है तो ब्रह्मास्त्र तो चलाया मेघनाथ तो हनुमान जी ने वहाँ पर साफ कह दिया तो वरण करते हुए हनुमान जी ने कहा तो यदि हम इस तो ये ब्रह्मास्त इस हमारे ऊपर चला दिया है तो अगर है ये ब्रह्मास्त हमारे न लगे और उसे हम घायल न हो और हम पकड़े न जाएं, तो फिर तो तो उसके अस्त्र की मर्यादा न हो तो जाती तो उस अस्त्र की मर्यादा को भी बनाए रखना है ऐसा समझ करके हनुमान जी ने भी उस समय अपने आप को उस ब्रह्मास्त्र से घायल हो जाने दिया और गिर भी पड़े और पकड़े भी गए इसी प्रकार से यहाँ पर जो वो हो लक्ष्मण तो जी के ऊपर जब उसने ये प्रद्मा जी हुई शांत चलाई तो तेज कुंज शांति ये भी आकर की लगी और लग करके लक्ष्मण जी के घायल कर दिया और बेहोश कर दिया मूर्खाधरी शक्ति के लागे लक्ष्मण जी मूर्खित हुए जैसे शक्ति के लागे जिसको दीर्घात्री शांत कहा उसी का नाम शक्ति है तो नहीं बात है सही तो सब चले गए निकट भय त्यागे अब जहाँ लक्ष्मण गिर पड़े वहाँ वो मेघनाथ जो निर्भय हो गया तो गिर पड़े अब हमारा क्या करेंगे अब तो मार नहीं सकते युद्ध तो कर नहीं सकते इसलिए वो हम लखानू लक्ष्मण जी के पास मेघनाथ गया अब यहाँ ये युद्ध होता है ये मेघनाथ का और लक्ष्मण जी का युद्ध होता है और उसमें ये काम मेघनाथ के, के द्वारा चलाई जाती है और लक्ष्मण जी के लगती है लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं लेकिन अन्य जो रामायण हैं, उनमें कहीं इसका वर्णन नहीं है कि मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ हो और उसमें मेघनाथ अन्य रामायणों में ये है कि रावण के पास थी और उसका लाल लक्ष्मण जी से युद्ध हुआ है तो रावण ने ही शान चलाई है मेरी आत्मिक शक्ति लक्ष्मण को लगी लक्ष्मण जी बेहोश हो गई मेघनाथ युद्ध का वर्णन हम लेकिन हो सकता है कहीं न कहीं किसी न किसी रामायण में ये बात जरूर होगी कि मेघनाथ से और लक्ष्मण जी का युद्ध होगा हुआ है इसकी चर्चा भी हो गयी नहीं तो तुलसीदास जी के लक्ष्य लक्ष्मण क्योंकि शकड़ो रामायण है कहीं न कहीं कोई रामायण में ये चर्चा भी आई और तुलसीदास जी को ये पसंद आया की मेघनाथ का और लक्ष्मण का युद्ध हो और उसमें मेघनाथ ही शक्ति चलावे और लक्ष्मण जी के लगे ये ज्यादा ठीक है रावण शक्ति चला और लक्ष्मण जी को लगे ये कुछ ठीक नहीं बात तो क्योंकि रावण का और लक्ष्मण जी का जोड़ा युष में नहीं है ये मेघनाथ का ही अच्छा दिखाई देता है मेघनाथ का और लक्ष्मण जी का युद्ध ये समानता युद्ध है इसलिए तो जी आदमी ने पहले ही कह दिया कि जब ये एक साथ जब लड़ते आपस आप में तो जब लड़ने लगे हैं आकर के तब धीरे सकल जोड़ी जोड़ी से जोड़ी युद्ध होता है इसलिए रावण की जोड़ी भगवान राम है वो उसका रावण का स्नान कराना तुलसीदास को ठीक में समझ में आया तो उन्होंने लक्ष्मण जी का युद्ध विस्तार के ऊपर इस प्रकार से दिखा दिया और लक्ष्मण जी के स्थानी और जोड़ी अब थोड़े थोड़े वर्णन और, और रामायणों के हैं उनमें से तुलसीदास जी ने उसको अपने हिसाब से दिया या किसी कट किसी को लेकर के उसके अनुसार उसका वर्णन कर दिया अब उसके बाद क्या होता है कि मेघनाथ तो समकोदी सत योदा रहे उठा है मेघनाथ पहले गया लक्ष्मण के पास में और उनको लक्ष्मण को उठाने लगा तो उसने उठा सोचा चलो उठा ले चलो लंता में ऐसे सोचने लगा और उठाने की कोशिश की तो मेघनाथ को तो उठाया नहीं उठा तब देखा और योद्धा जो साथ में थे मेघनाथ को उन्होंने देखा की मेघनाथ जिनको लक्ष्मण को उठाना चाहता उठा नहीं पा रहा तो दूसरे लोग मिल करके कई लोग सकते योद्धा ने पूरी ताकत लगाकर उठाने की कोशिश की अगर नहीं पाए शतारे उठाए तमाम योदा जगे उठाए नहीं से उठा था जगताधार से मानवी ने लक्ष्मणी उठाया तब भी क्यों नहीं उठे तो उसका उत्तर बता दिया अरे साहब ये तो जगदाधार है सबस जगत को ये सारे ब्रह्मांड को ही अपने शेष नाग है और इनके फन के ऊपर सारा ब्रह्मांड रखा हुआ जिसके फन के ऊपर ब्रह्मांड रखा हुआ और उस ब्रह्मांड के एक भाग में ये जो ओ, ये लोग मेघनाथ तो ब्रह्मांड के कोने में कोई ब्रह्मांड तो तो के बराबर छोड़ा तो है तो अब ये लोग मेघनाथ इत्यादि तो कैसे उठाते इसलिए कहते हैं जगदाधार शेख शेष नाग में उतारे तो जीम उठे तो इन लोगों को उठाए कैसे उठ सकता है चलिए है इसकी उसके चलिए मैं हार मान करके चलती कह रहे उठाए अब देखो अंत में भी साइन काल हो गया तो जब युद्ध समाप्त होता है तो किसी न किसी प्रकार से पराजित हो गए हालांकि इसमें लग रहा है कि आज के युद्ध में पानव सेना जो हार गई क्योंकि लक्ष्मण हो गए तो, तो पराजय नहीं की हुई लेकिन लक्ष्मण जी की, की पराजय के बाद में भी मेघनाथ की पराजय दिखाई। दी उसकी क्या पराजय हुई जो लक्ष्मण को उठा पाया और वो मेघनाथ है नहीं उसके जितने युद्ध थे वो भी उठाकर देखते थे नहीं उठा उठा पार गए तो वे लोग निषाचल लोग हार करके इस प्रकार से अपने यहाँ गये और इधर जैसे इनको आगे देखेंगे कि फिर हनुमान जी ने इनको खा करके फिर भगवान राम के पास ले आते हैं। अब जो ये युद्ध चल रहा है इस प्रकार से तो भगवान नर लीला भी कर रहे हैं तो नर लीला भी देखो, भगवान राम की एक तो परमात्मा की छड़ी लीला है जो माया ना तो उन्होंने काट दिया मेघनाथ की और उसके बाद मानवी लीला देखो किस प्रकार से मानवीय लीला भी करते हैं दोनों लीलाएं चलती हैं उनकी भगवान राम की शरीर लीला भी चलती है और मानवीय लीला भी कहीं मानवी लीला होने लगती है तो मानव तरह से व्यवहार होने लगता है और तो कहीं ईश्वरी लीला होने लगती है शक्ति का प्रदर्शन होने लगता है ये दोनों ही कार्य होते ते हृदय स्मीए सक्यं वना चिनात्मा भाग्यम प्रयश्छर कुंगमे कायमान श्रीराम जय राम जय जय राम